शांति शांति ओ हम इस वेद ज्ञान के प्रवाह के क्रम में धर्म किसे कहते हैं वेद धर्म किसे मानता है वैदिक साहित्य में जो वेद के अनुकूल हैं उन्होंने किस प्रकार से परिभाषित किया है इसकी चर्चा कर रहे थे तो मनु महाराज के जो धर्म के लक्षण हैं उनमें एक धी के बाद विद्या भी लिखा है अब इसमें बड़े सोचने की बात है जब धी है तो विद्या की क्या जरूरत है और विद्या है तो धी की क्या आवश्यकता है एक साधन है एक उससे प्राप्ति का जो पदार्थ है वस्तु है वो है तो यहाँ दोनों को अलग अलग जो गिना गया है यदि भी वो दोनों एक हो सकते थे हमने पीछे की चर्चा में देखा था कि ज्ञान को भी बुद्धि कहते हैं हां? और बुद्धि जो साधन है उसको भी कहते हैं तो यहाँ पर विद्या जो कहा उसका विशेष प्रयोजन किया है वो कहते हैं कि संसार में जो कार्म, कर्म हम करते हैं उन कर्मों को करने के लिए प्राप्त ज्ञान वो जो प्राप्त ज्ञान है वो कैसा होना चाहिए मतलब उससे हमें कुछ उपलब्धि होनी चाहिए वो उससे हमारे अंदर विश्वसनीयता होनी चाहिए उसके अंदर हमें दूसरों को बता सकने की योग्यता होनी चाहिए विद्या जो है वो अर्जित चीज़ है और बुद्धि जो है वो स्वाभाविक चीज़ है अर्थात हमारे अंदर एक क्षमता है और एक हमने क्षमता का उपयोग करके उसका लाभ उठाया है तो हम ये समझ सकते हैं कि धी जो है वो हमारी क्षमता है और विद्या जो है उस धी का उपयोग है सामर्थ्य है विस्तार है और इस विस्तार के लिए मनुष्य को अर्थात विद्वान होना विद्यावान होना अच्छा है उपयोगी है आवश्यक है मनुष्य बिना पढ़े भी धार्मिक तो होता है क्योंकि वो समझ से होता है हमारे यहाँ जिस चीज को समझ कहते हैं उस समझ का पुस्तक से विशेष संबंध नहीं है समझ तो बहुत सारे कारणों से पैदा होती है बल्कि ज्ञान का साधन भी अकेली पुस्तक नहीं है विद्या जो है केवल पुस्तक से आती हो ऐसा नहीं है संस्कृत में एक बड़ा सुंदर श्लोक है कि मनुष्य की जो समझ है मनुष्य की जो बुद्धि है मनुष्य की जो चतुराई है वो बहुत सारे कारणों से बहुत सारे व्यवहारों से बढ़ती है उनमें उन्होंने लिखा देशाटनम पंडित मित्रताच वारांगना राजसभा प्रवेश अनेक विलोकितानि शास्त्राणी विलोकिता पञ्च कहता है कि संसार में पांच बातें ऐसी हैं जो मनुष्य के ज्ञान को बढ़ाती हैं उनमें शास्त्र पढ़ना भी है उनमें पुस्तकों का पढ़ना विद्या का सीखना पाठशाला में जाना ये भी है लेकिन केवल मात्र इतना ही नहीं है मनुष्य जो जानता है उसके जानने के बहुत सारे उपयोगी साधन हैं वो इस पूरे श्लोक में गिनाए वो कहते हैं देशाटनम पंडित जो व्यक्ति जितना भ्रमण करता है जितना अलग अलग तरह के लोगों से मिलता है अलग अलग स्थानों को देखता है वहां की भाषाएं वहां की ऋतुएं वहां के समय वहां के भूगोल वहां का इतिहास वो जब सुनता समझता देखता है तो उसकी जानकारी बढ़ती है सुनने की अपेक्षा देखने से ज्ञान अधिक हो प्राप्त होता है और देखा हुआ ज्ञान ज़्यादा स्मृति में रहता है जो हमने सुना है वो तो हो सकता है हम अगले क्षण भूल जाए लेकिन ऐसा अधिक होगा कि जिसे हमने देखा है जिससे हम मिले हैं जिसके साथ हमें समय बिताया है वो चीज़ हमें देर तक याद रहती है तो हम जितने लोगों से मिलते हैं जितने स्थानों पर जाते हैं वहाँ हमको बहुत सारी जानकारियाँ बिना प्रयत्न के अनायास मिल जाती हैं देखने सुनने से बहुत कुछ हो जाता है तो इसलिए हमारे यहाँ देशाटन को बहुत महत्व दिया है पुराने समय में आचार्य लोग बालकों को विद्वान बनाने के लिए शास्त्र तो पढ़ाते थे लेकिन शास्त्र पढ़ाने से भी अधिक उनको देशाटन में लगाते थे कहते थे जाओ ये सौ गवए ले जाओ और जब ये चार सौ हो जाएं तो आ जाना अब विद्या का इससे किसका क्या संबंध है पशु चराने वाला तो जीवन भर पशु चराता रहता है लेकिन विद्वान नहीं बन पाता लेकिन आचार्य एक छात्र को कह रहा है कि मैं तुझे विद्वान बनाने के लिए यह सौ गायें दे रहा हूँ और जब ये चार सौ हो जाएं तुम आ जाना उसे कहाँ जाना है क्या करना है कैसे होगा ये उसे कुछ पता नहीं है लेकिन वो जब जाता है तो उसके अंदर जो एक स्वतः विकास होता है स्वतः का ज्ञान बढ़ता है उस ज्ञान से जो सीखता है वो ज्ञान कक्षा में बैठकर सिखाने से नहीं आता इसलिए वो इस ज्ञान को प्राथमिकता देते हैं देशाटन को प्राथमिकता देते हैं और इतना ही नहीं जो लोग संसार में कवि हुए हैं लेखक हुए हैं विद्वान हुए हैं उनके लेखन में उनके काव्य में उनकी विद्वत्ता में जो स्पष्टता है जो अधिकता है जो प्रखरता है वो तभी आई है तभी आती है जब उन्होंने बहुत सारे विषयों को देखा हो बहुत सारे देशों में गए हो, हाँ बहुत सारे भाषा भाषी लोगों से मिले हो, तभी उनके पास वो बात आती है तो इसलिए यहाँ एक बात कही है कि देशाटनम देशाटन देशाटन करने से हमें बहुत प्रकार का ज्ञान अनायास हो जाता है जो काव्य के प्रमुख ग्रंथ हैं उनमें भी एक बड़ी रोचक चीज़ आती है वो कहते हैं कि भाई कवि बनने के लिए क्या होना चाहिए बोले एक चीज़ तो होनी चाहिए अपनी प्रतिभा होनी चाहिए वो भगवान की दी हुई होती है वो पूर्वजन्मों में हमको अर्जित मिलती है और बाकी जो चीज़ें हैं वो हमें इस जन्मों में प्राप्त करनी होती है वो क्या होता है निपुणता है तो वो निपुणता हमको कैसे मिलती है शक्ति तो हमारे पास है सामर्थ्य तो हमारे पास है वो दो तरह से होती है हमारे अंदर जो चतुराई है जो योग्यता है जो निपुणता है वो कैसे प्राप्त होती है कहता है कि लोक और शास्त्र दोनों के देखने से लोक लोकशास्त्र काव्याणात् तो वो ये कहता है कि जब हम लोक के संपर्क में रहते हैं लोक को समझते हैं जनता को जानते हैं तो जनता के बारे में लिखना बोलना पढ़ना हमको बहुत सहज होता है सही होता है और हम स्थावर जंगम दोनों तरह की वस्तुओं से परिचित होते हैं हम भूगोल से और इतिहास से भी परिचित होते हैं भूत वर्तमान से भी परिचित होते हैं तो ये निपुणता का आधार है दूसरा वो कहता है कि शास्त्र बोले शास्त्र तो जो योग्य व्यक्ति हैं उनके पास पढ़कर आता है या स्वयं पढ़कर आता है हमको पढ़ना आता है तो हम अलग अलग ग्रंथों को पढ़ सकते हैं और उनको पढ़कर के अपने काम की चीज ले सकते हैं उसका निर्णय कर सकते हैं और या विद्वान लोगों के संसर्ग में बैठ के विद्वान लोगों के साथ बैठ के हम उस चीज को पढ़ सकते हैं सीख सकते हैं तो मनुष्य के समझदार होने के लिए बुद्धिमान विद्वान होने के लिए केवल शा, केवल शास्त्र काम नहीं करता तो इसलिए उन्होंने कहा देशाटनम पंडित मित्रताच बहुत सारे लोग बुद्धिमान होते हैं पढ़े लिखे नहीं होते हैं लेकिन उनका एक ऐसा आधार होता है वो आधार होता है कि वो किन लोगों में उठे बैठे बोले राजनीति में बहुत सारे लोग कुछ भी न जानते हुए इसलिए प्रखर होते हैं कि वो प्रखर राजनीतिज्ञों के साथ वर्षों तक रहे होते हैं उनको विधि उपाय प्रतिकार सब कुछ पता रहता है प्रवृत्तियाँ उनको जानकारी में रहती हैं तो वो जो सोच कर सोचते हैं वो सोचने का उनको वातावरण मिला होता है उसके उदाहरण उनके सामने होते हैं तो ऐसे व्यक्ति जब जो आज अच्छे हैं तो वो भले ही न भी पढ़े हों तो अच्छे लोगों के विद्वान लोगों के समझदार लोगों के साथ रहे होते हैं तो वो संसर्ग से सीखते हैं इसलिए बहुत सारी विद्या की बातें पंडित मित्रता के द्वारा आती हैं अर्थात विद्वानों के संग से आती हैं विद्वानों के साथ बैठने उठने से बोलने चालने से जो बातें हमने स्वयं नहीं भी पढ़ी हैं वो विद्वान लोग अपने पढ़ने के बाद अपने जीवन में व्यवहार में वाणी में काम में लाते हैं तो वो चीज़ें हमको अनायास मिल जाती हैं सहज मिल जाती हैं तो इसलिए विद्या की प्राप्ति के लिए हमारे पास एक उपाय है कोई चीज़ अच्छी है बुरी है उसको जब हम समझते हैं तो हम समाज के तरह तरह के लोगों से जब मिलते हैं तो वो उनको करते हुए देखते हैं तो हमें पता लगता है कि इससे इनको ये लाभ है या इससे इनको ये हानि है तो हमें निर्णय करना बहुत आसान हो जाता है कि भाई ये कर लेंगे तो ठीक रहेगा ये कर लेंगे तो गलत हो जाएगा तो विद्या से कर्म के करने न करने का बड़ा संबंध होता है क्योंकि कई बार ऐसी जटिल स्थिति आ जाती है कि ये नहीं पता लगता कि यहाँ क्या करें और कैसे करें ऐसी स्थिति में हमारे जो अनुभव हैं हमारे जो शास्त्र के वचन हैं हमारे जो जीवनों के उदाहरण हैं हमारे भ्रमण के जो अनुभव हैं वो काम आते हैं और उससे हमको निर्णय करने में बहुत सरलता हो जाती है सुविधा हो जाती है जो व्यक्ति किसी काम को जिसने देखा नहीं है वो पढ़कर नहीं कर सकता है यहाँ आचार्य चरक ने एक बड़ी सुंदर कही बात कही है कि जो हम कौन व्यक्ति अच्छा काम कर सकता है वो कहते हैं शास्त्र कर्म दृष्टि अभ्यास सिद्धि कहता है एक तो किसी के पास भगवान ने दिया है वो जिस चीज को भी हाथ लगाता है ठीक हो जाता है ठीक कर लेता है ये तो सिद्धि है ये पूर्व जन्म से प्राप्त होती है और इस जन्म में क्या प्राप्त होती है शास्त्र कर्म दृष्टि और अभ्यास हम शास्त्र को पढ़ते हैं तो हमें निर्णय मिलते हैं शास्त्र और कुछ नहीं है शास्त्र जो किया है जो करना है जो करने के स्वरूप होने वाली चीज है उसका जो परिणाम है वो आपके सामने उपस्थित करता है और इसीलिए वो कह देता है इसको करना है इसको नहीं करना है तो शास्त्र विधि और निषेध को बताता है जो करना चाहिए इसे विधि कहते हैं और जो नहीं करना चाहिए उसे निषेध कहते हैं तो शास्त्र में दोनों ही बातें मिलती हैं भाई इस काम को ऐसे करना चाहिए ऐसे नहीं करना चाहिए ये बात कहनी चाहिए ये बात नहीं कहनी चाहिए ये काम करना चाहिए ये काम नहीं करना चाहिए तो जहाँ विधि निषेध बताया गया है उसको शास्त्र कहते हैं इसलिए कोई व्यक्ति ये कहे जी मैं तो शास्त्र के हिसाब से नहीं चलता मैं तो मनमर्जी से चलता हूँ तो वो गलत चलता है शास्त्र संहिता है शास्त्र संविधान है शास्त्र मर्यादा है कोई ये कहे जी मैं शास्त्र के अनुसार नहीं चलता तो शास्त्र संविधान भी शास्त्र है कि उसके अनुसार मैं नहीं चलूंगा ये नियम नियमावली भी शास्त्र है मैं नियम से नहीं चलूंगा नियम जो प्रकृति ने बनाए हैं वो भी शास्त्र है वो कहेगी मैं इसके हिसाब से नहीं चलूंगा तो आप गलत जगह चलोगे तो मर जाओगे दुर्घटनाग्रस्त हो जाओगे दुख पाओगे इसलिए शास्त्र जो है हमको सुखी बनाने के लिए है इसलिए कहा कि धर्म का कैसे पता चलता है कि धर्म का शास्त्र से पता चलता है तो वो कहते हैं शास्त्र मति कर्म दृष्टि किसी को करते हुए यदि आपने देखा है तो आपको करने में कोई कठिनाई नहीं आती इस बार बहुत बार बिना पढ़े भी लेकिन आपने करते हुए कब देख लिया यदि आप चिकित्सक हैं तो चिकित्सा करते हुए यदि आपने देखी आपने शल्य क्रिया को होते हुए देखा आपने यदि भोजन पकाना है तो भोजन पकाते हुए को देखा आपको बहुत करना आसान हो जाता है तो इसलिए वो कहते हैं शास्त्र मती कर्म दृष्टि और अंतिम चीज़ है अभ्यास अर्थात आपने देख लिया लेकिन उसको आपने हाथ से किया आपने शल्यक्रिया को होते हुए देखा था आपने शल्यक्रिया को पुस्तक में पढ़ा था लेकिन आप उसे करने में सफल तब हो सकते हैं जब आपने स्वयं कैंची और चाकू अपने हाथ में लिया हो स्वयं आपको पट्टी बांधनी तब आती है जब आपने खुद बांधकर देखी हो आप स्वयं खेती तब कर सकते हैं जब सफल हो सकते हैं जब आपने स्वयं की हो केवल करते हुए देखने से जो ज्ञान है वो पूर्ण नहीं होता स्वयं करने से पूर्ण होता इसलिए आचार्य चरक ने जो बात लिखी है शास्त्र मति कर्म दृष्टि अभ्यास और चौथी चीज़ है जो परमेश्वर द्वारा प्रदत्त प्रतिभा वो प्रतिभा से अनकाम अनायास होता है वो उसके लिए हम नहीं कह सकते कि ये चीज़ कैसे आई कहां से आई ये पूर्वजन्म के संस्कारों से आती इसलिए यहां विद्या से जब हम बात करते हैं तो उसका अभिप्राय होता है कि देशाटनम पंडित मित्रताच वारांगना राज्यसभा प्रवेश अनेक शास्त्राणी विलोकिता मतलब शास्त्र को भी देख लिया पंडितों से संसर्ग भी कर लिया देशाटन भी कर लिया वो कहता है दो स्थल और भी ऐसे हैं जहाँ से आपको पता लगेगा वो क्या पता लगता है ये चीजें तो वो थी जो करनी चाहिए लेकिन आपके साथ सदा जो करना चाहिए जो होना चाहिए वही होता हो ऐसा आवश्यक तो है नहीं यदि आपके साथ कोई बुरा कर दे तब आप उससे कैसे बचेंगे आपके साथ कोई अनुचित करना चाहता है ये आपको कैसे पता लगेगा तो वो कहता है उसके जो जानने के जो साधन हैं कोई आदमी सही कैसे कर सकता है इसका आपके पास रास्ता क्या है तो उसके लिए कहता है दो उपाय हैं वारंगना राज्यसभा प्रवेश अर्थात जहाँ सत्ता के लोग रहते हैं अधिकार वाले लोग रहते हैं उनके बीच में हम जब बैठते हैं तो हमें पता लगता है कि अधिकारी लोग कैसा काम करते हैं हमें ये पता लगता है कि जो राजा है कि मंत्री है कि अफसर है कि सेवक है कि वो कैसा व्यवहार करते हैं और वहाँ कैसे व्यवहार करने को अच्छा समझा जाता है और कैसा व्यवहार करने से हमको सफलता मिलती है और जो दूसरा पक्ष है बुराई तो वो वो हमको पता न हो कि हमको कोई ठगेगा तो ठगी कैसे होती है इसलिए शास्त्र ने एक अद्भुत शास्त्र लिखा गया है कि चौर शास्त्र आप कहेंगे संस्कृत में कमाल है कि चोर शास्त्र लिखा गया उसमें कैसे कैसे चोरी की जाती है चोर कैसा कैसा होता है चोरी का कैसे पता लगता है तो वैसे ही वारांगना राजसा जो वारांगनाएँ हैं नाचने वाले हैं गाने वाले हैं व्यावृत्ति वाले हैं उनके अंदर क्या होता है यदि उसका आपको पता नहीं है तो वो कैसे पता लगता है कि वो उनके बात करने से उनके पास जाने से उनके बारे में जानकारी होने से हमें पता लगता है तो हमारी जो विद्या है वो धर्म के लिए कैसे उपयोगी हो सकती है अर्थात इन सब बातों को जब हम जानते हैं और जानते हुए उचित और अनुचित का विवेक करने का सामर्थ्य रखते हैं वो सामर्थ्य हमारे यहाँ विद्या से आता है और वो विद्या जो है इस सामर्थ्य के कारण से हमें धार्मिक बनाती है अर्थात इन सब चीज़ों को जानते हुए हम निर्णय करने के लिए सक्षम होते हैं और उस सक्षमता के परिणाम स्वरूप इन सबको जो अनुचित हैं गलत हैं कमजोर हैं उनको छोड़ देते हैं ये हमारा सबसे बड़ा लाभ विद्या से होता है र्व शांति शांतिरव शांति क्षमा शांतिरे थे ओ शा शांति शा